महाभारत आशमेधिपर्व षट्चोध्याय ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म का वर्णन ब्रह्मोवाच एवं मगेण पूर्वोक यधि अधीतवान्थाशक्ति तथा ब्रह्मचर्य स्वधर्मन विद्वान्वेंद्रीय तो मुन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 लगा रहे सत्य बोले तथा धन धनपरायण एवं पवित्र रहे गुरु स्थान गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे भोजन के समय अन्य की निंदा न करे भिक्षा के अन्न को भविष्य मानकर ग्रहण करे एक स्थान पर रहे एक आसन से बैठे और नियत समय में भ्रमण करें पवित्र और एकाग्रचित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे क्षौम काम चापे मृगा पिवाम सर्वं वा अथवा सूती वस्त्र या धारण करे अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र रंग का होना चाहिए मेखला चाविन मोहटेस्तथाम स्वाध्यायी अलोभो नि ब्रह्मचारी मूंज की मेखला पहने जटा धारण करे प्रतिदिन स्नान करे यज्ञोपवीत पहने वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे तर्पण भाव निहित ब्रह्मचारी प्रसि जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायन होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल से नित्य देवताओं का तर्पण करता है उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है एवं युक्तो जय न लोकान संसर जातेम सान इसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रियवान प्रति पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता संस्कृत सर्व संस्कार तथे बड़े मुनि को सब प्रकार के संस्कारों के द्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य भ्रत का पालन करते हुए घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए चरम बल कल संवासी प्रात अरण्य गोचरो हो ग्राम प्रसेंद पुनः वह मृगचरम अथवा वलकल वस्त्र पहने प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे सदा वन में ही रहे गांव में फिर कभी प्रवेश न करें हर्चियन अतिथि काले दद्या चापे प्रतिश्रिय फलपात्राचरे मूलि फलपात्रिमूल श्यामा के नर्तयन बहते हुए जल वायु और सब वन की वस्तुओं का ही सेवन करे अपने व्रत के अनुसार सदा। सावधान रहकर क्रमश उपरयुक्त वस्तुओं का आहार करें। करे समूल फलभिक्षाद महागतम सा तथो दया भिक्षा नृत्य यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करें। कभी आलस्य न करें। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा देवता सदा नृत्य प्रति पहले देवता और अतिथियों को भोजन दे उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे मन में किसी के साथ स्पर्धा न रखे हल्का भोजन करे देवताओं का सहारा ले मित्र जुवन साध्याय सत्यधर्म इंद्रियों का संयम करें सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे क्षमाशील बने और दाढ़ी मोज तथा सिर के बालों को धारण किए रहे समय पर अग्निहोत्र और वेदों का स्वाध्याय करे तथा सत्य धर्म का पालन करे सुच देह सदा दक्षो वन समाहितः एवं युक्त हो जय स्वर्ग प्रस्थो जितेन्द्रिय शरीर को सदा पवित्र रखे धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे इस प्रकार उत्तम धर्मों को पालन करने वाला जितेंद्रियवान प्रस्थी प्रस्थि स्वर्ग पर विजय पाता है गृहस्थो ब्रह्मचारी चान प्रस्थो या इच्छेन् मोक्ष महा उत्तम भृत्य महाश्रय ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम भृत्य का आश्रय लेना चाहिए अभयम सर्वूतेभ्यो दत्वाकर्म आचरे सर्वूत सुखो मैत्र सर्वेन्द्रियो मुनि वन प्रस्थ की अभी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 सराव बिना याचना किए बिना संकल्प के जो अन्न प्राप्त हो जाए उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे प्रातः काल का नित्य कर्म करने के बाद जब गृहस्थों के यहाँ रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो मंधकर रख दिए गए हों उस समय मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए लाभेन च न शिष्येत नाभे बिमना भवेन न चात भिक्षा भिक्षेत केवलं प्राण भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और न मिलने पर विषाद न करे लोग बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह न करे जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतने ही भिक्षा लेनी चाहिए यात्रार्थी क्ष भैक्ष समात लाभ साधारण नाजिता सन्यासी जीवन निर्वाह के ही भिक्षा मांगे उचित समय तक उसके मिलने की बात देखे चित्त को एकाग्र की रहे साधारण वस्तुओं की प्राप्ति की भी इच्छा न करें जहां अधिक सम्मान होता हो वहां भोजन न करे च मान के लाभ से संयासी को घृणा करनी चाहिए वह खाए हुए तिक्त कसैले तथा कड़वे अन्न का स्वाद न ले केवलं कव भोजन करते समय मधुर रस का भी आस्वादन न करें केवल निर्वाह के उद्देश्य से प्राणधारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करें असनरोधे न भूताना वृत्तिम लिपसेत मोक्ष न चान्य भिक्षमा मोक्ष के तत्व को जानने वाला सन्यासी दूसरे प्राणियों के जीविका में बाधा पहुंचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करे भिक्षा मांगते समय दाता के द्वारा दिए जाने वाले अन्य के सिवा दूसरा अन्य लेने की कदा अपेक्षा न करे न संत धर्मम विविकते चारेत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 रात को सोने के लिए सोने घर जंगल वृक्ष की जड़ नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए ग्रीष्म काल में गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए किंतु वर्षा काल में किसी एक ही स्थान पर रहना उचित है अध्वा सूर्य निर्दिष्ट कीटवच चरेन महिम दयार्थम चय भूता समीक्षा पृथ्वी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 मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे बहुत पहले के भरे हुए जल से नहीं अहिंसा ब्रह्मचर्य चत्यम आर्जमे अक्रोधस्याच तपोन अपन अष्ट श्वेत युक्त सादृत अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्य सरलता क्रोध का अभाव दोष दृष्टि का त्याग इंद्रिय संयम और चुगली न खाना इन आठ व्रतों का सदा सावधानी के साथ पालन करें इंद्रियों को वश में रखें अपापम शठम विजीव नित्यम आचरित जो शहे सदा भोज्यम ग्रास समागत उसे सदा पाप सठता और कुटिलता से रहित होकर बर्ताव करना चाहिए नित्य प्रति जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करना चाहिए किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए यात्रा मात्रम केवलं मात्र धर्मलब्धम न का प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें धर्मतः प्राप्त हुए अन्न का ही आहार करें मनमाना भोजन न करें खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें भिक्षा भी जितनी भोजन के लिए आवश्यक हो उतने ही ग्रहण करें उससे अधिक नहीं परेभ्यो न प्रतिग्राह्यम न कदाचन दैन्यभावाच्च भूता भज्य सदा बुध बुद्धिमान सन्यासी को चाहिए कि दूसरों के लिए भिक्षा न मांगे तथा सब प्राणियों के लिए दया भाव से संविभाग पूर्वक कभी कुछ देने की इच्छा भी न करें नीत पर न किंचिश्वाही ति पुनः दूसरों के अधिकार का अपहरण न करें, बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार न करें, किसी अच्छी वस्तु का उपभोग करके फिर उसके लिए लालयत न रहे मृदमाप तथानी पत्र पुष्प फलान असमृता गृह या प्रवृत्ता मिट्टी जल अन्न पत्र पुष्प और फल ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में न हो तो आवश्यकता पड़ने पर क्रियाशील संन्यासी इन्हें काम में न ला सकता है न शिल्प जीविका जेबेमेत न द्वेष्टानोपदेष्टा चवेश निरुपस्कृत वह शिल्प कार्य करके का न चलावे स्वर्ण की इच्छा न करे किसी से द्वेष न करे और उपदेशक न बने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 आशीर्युक्ता सर्वाणी हिंसा युक्ता लोक संग्रह धर्मम च नुर्वान्न कार्य जितने भी कामना और हिंसा से युक्त कर्म है उन सबका एवं लौकिक कर्मों का न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरों से करावे सर्वानिक्रम्य लघुमात्र परिव्रजेत समेषु भूत स्थावरेश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 और स्वयं भी किसी से उद्विघ्न न हो जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का ज्ञाता कहलाता है अनागतम च न ना ध्या नातीतम अनुचित वर्तमान उपेक्षित कालाकांक्षी समाहित सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार न करे घटना का चिंतन न करे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्तवृत्तियों का समाधान करता रहे न चक्ष मनसान वोषित्व न प्रत्यक्षम परोक्षम व किम समाचार नेत्र से मन से और वाणी से कहीं भी दोष दृष्टि न करे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 संपूर्ण तत्वों का ध्यान प्राप्त करे निर्द्वंदो निर्नमस्कार ओ निस्वाहाकार एवच निर्योगक्षेम आत्मान द्वंद्व से प्रभावित ना हो किसी के सामने माथा न टेके स्वाहाकार अर्थात अग्निहोत्र आदि का परित्याग करें, ममता और अहंकार से रहित हो जाए योग क्षेम की चिंता न करे मन पर विजय प्राप्त करे निराश निर्गुण शांत निराशक्तो निराश्रय आत्मसंगी च तत्वतेनात्र संशय हम जो निष्काम निर्गुण शांत अनासक्त निराश्रय आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है वह मुक्त हो जाता है उसमें संशय नहीं है आपाद आपादापृष्ठम तद शिस्क अनोदर प्रहिण केवलम के विमलम सिरम अगंधम अर्थ स्पर्शम अनुगम्य मनासम अमानसम अभी चैब निश्चित अव्यय दिव्यम कूटस्थम अभी सर्वदूत सनम ये पश्य मृता जो मनुष्य आत्मा को हाथ पैर पीठ मस्तक और उधर आदि अंगों से रहित गुण कर्मों से हीन केवल निर्मल स्थिर रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से रहित गेय अनाशक्त हार मांस के शरीर से रहित निश्चिंत अविनाशी दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थिर सदा एक रस रहने वाला जानते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती न त्र क्रमते बुद्धिर्नेदंद्रियाता वेदा जग्ञाश लोकाश न तपो न वृता ज्ञानवतालिंग ग्रहण स्मृता तस्मालींगो धर्मतत्वरे उस आत्म तक बुद्धि इंद्रिय और देवताओं के भी पहुंच नहीं होती जहां केवल ज्ञानवान महात्माओं की ही गति है वहां वेद यज्ञ लोक तप और व्रत का भी प्रवेश नहीं होता क्योंकि वह बाह्य चिन्ह से रहित मानी गई है इसीलिए बाह्य चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उसका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए गूण धर्म विद्वान विज्ञान अमूढ़ धर्मम अदूषयन गुह धर्म में स्थित विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विज्ञान के अनुरूप आचरण करे मूढ़ न होकर भी मूढ़ के समान प्रस्ताव करे किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित न करे तथेनमेर परे सतत में बृत्तरी सताह धर्मुक ये वृत्त सम्पन्न स मुनिश्रेष्ठ उच्यते जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें वैसा ही काम शांत रहकर सदा करता रहे किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा न करें जो इस प्रकार के व्रता से संपन्न है वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है महाभूतानि महाभूता मनोबुरह अव्यक्तं पुरुष तथा एक तत्तसव प्रसंख्या यथावत तथा स्वर्गम अवापनोती विमुक्त सर्वंधन जो मनुष्य इंद्रिय उनके विषय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 सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर पंचकोषों से रहित निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है महाभारते आश्वेदिकेमणि अनुगीता परमणी गुरु शिष्य संवादे छठ चुवार इस प्रकार श्री महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषय छियालीसवां अध्याय पूरा हुआ